देवी भागवत ग्यारहवा स्कंध कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग नारद जी ने कहा नारायण महाभाग करुणानिधे अब आप गायत्री के शांति के प्रयोगों का संक्षेप रूप से वर्णन कीजिए भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा के विग्रह से प्रकट होने वाले नारद तुमने यह बड़ा ही गोप्य विषय पूछा है किसी भी दुष्ट अथवा कृपण के सामने इस विषय का स्पष्टीकरण नहीं करना चाहिए अब शांति का प्रकार बतलाते हैं द्विज को चाहिए दूध वाली संविधाओं से एक हजार गायत्री का जप करके हवन करें। वे संविधाएं समी की हों इससे भौतिक रोग और ग्रह शांत हो जाते हैं अथवा संपूर्ण भौतिक रोगों की शांति के लिए द्विज क्षीर वाले वृक्ष अर्थात पीपल गूलर पाकड़ एवं वट की संविधाओं से हवन करें जब और होम के पश्चात हाथ में जल लेकर उससे सूर्य का तर्पण करें इससे शांति प्राप्त होती है जानु पर्यंत जल में रहकर गायत्री का जप करके पुरुष संपूर्ण दोषों को शांत कर सकता है कंठ पर्यंत जल में जप करने से प्राणांतकारी भय दूर हो जाता है सभी प्रकार की शांति के लिए जल में डूबकर गायत्री का जप करना चाहिए ऐसा कहा गया है अब दूसरा प्रयोग कहते हैं सुवर्ण चांदी तांबा मिट्टी अथवा किसी दूध वाले काष्ठ के पात्र में रखे हुए पंचगव्य द्वारा प्रज्वलित अग्नि में क्षीर वाले वृक्ष की समिधाओं से एक हजार गायत्री का मंत्र उच्चारण करके हवन करें यह कार्य धीरे धीरे संपन्न करें प्रत्येक आहुति के समय मंत्र का पाठ करके पात्र में रखे हुए पंचगव्य से संविधा को स्पर्श कराकर हवन करे हजार बार जो करे हवन के पश्चात 1000 गायत्री मंत्र पढ़कर पात्र में अवशिष्ट पंचगव्य का अभिमंत्रण करें और फिर मंत्र का स्मरण करते हुए कुशों द्वारा उस पंचगव्य से वहाँ के स्थान का प्रोक्षण करें जिसके बाद वहीं बलि देते हुए इष्ट देवता का ध्यान करें जो करने से अभिचार से उत्पन्न हुए कृत्या और पाप का नाश हो जाता है जो इस प्रकार करता है देवता भूत और पिशाच इसके वश में हो जाते हैं अतः गृह ग्राम पूर्व और राष्ट्र इन सब पर वे अपना अनिष्ट प्रभाव नहीं डाल सकते भूमि पर चतुष्ठकोण मंडल लिखकर उसके मध्य भाग में गायत्री मंत्र पढ़कर त्रिशूल धसा दे इससे भी पिशाचों के आक्रमण से पुरुष बच सकता है अथवा सब प्रकार की शांति के लिए पूर्वोक्त कर्म में ही गायत्री के एक मंत्र से अभिमंत्रित करके त्रिशूल गाड़े वही सुवर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी का नवीन दिव्य कलश स्थापित करें उस कलश में छिद्र नहीं होना चाहिए उसे वस्त्र से वेष्टित कर दे बालू से बनी हुई वेदी पर उसे स्थापित करें मंत्रज्ञ पुरुष जल से उस कलश को भर दे फिर श्रेष्ठ द्वित चारों दिशाओं के तीर्थों का उसमें आवाहन करें इलायची चंदन कर्पूर जयफल गुलाब माल्टी बिल्वपत्र विष्णुक्रांता सहदेवी धान जब तिल सरसों तथा दूध वाले वृक्ष अर्थात पीपल गुलर पाकड़ और वट के कोमल पल्लव उस कलश में छोड़ दे उसमें सत्ताईस कुशों से निर्मित एक कुर्च रख दे जो सभी विधि संपन्न हो जाने पर स्नान आदि से पवित्र हुआ जितेंद्रीय बुद्धिमान ब्राह्मण एक हजार गायत्री के मंत्र से उस कलश को अभिमंत्रित करे वेदज्ञ ब्राह्मण चारों दिशाओं में बैठकर सूर्य आदि देवताओं के मंत्रों का पाठ करे साथ ही इस अभिमंत्रित जल से प्रोक्षण पान और अभिषेक करे इस प्रकार की विधि संपन्न करने वाला पुरुष भौतिक रोगों और उपचारों से मुक्त होकर परम सुखी हो सकता है इस अभिषेक के प्रभाव से मृत्यु के मुख में गया हुआ मानव भी मुक्त हो जाता है विद्वान पुरुष दीर्घ समय तक जीवन धारण करने की इच्छा वाले नरेश को ऐसा अनुष्ठान करने की अवश्य प्रेरणा करें मुने अभिषेक समाप्त हो जाने पर ऋत्विजों को दक्षिणा में सौ गौवें दे दक्षिणा उतनी होनी चाहिए जिससे गण संतुष्ट हो सके अथवा जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है